इसके अनंतर सबकी रचना करने वाले महान तेजस्वी सब कुछ अपनी ही आत्मा में रखकर फिर रात्रि में ही उस एक स्वरूप जल में निवास किया करता है फिर उस रात्रि का क्षय प्राप्त हो जाने पर प्रजापति जागते हैं और सृष्टि के सृजन करने की इच्छा से संयुक्त करने के लिए मन किया करते हैं इसी रीति से वह लोग निवृत्त होता है जबकि प्रजापति उप हो जाया करते हैं वह प्रसंयम ब्रह्मा और नैमित्तिक कल्पित होता है उसमें जीवों का अपने देहों से पूर्णतया वियोग कहा गया है फिर सूर्य देव की परमाधिक संतिप्त रश्मियों के द्वारा समस्त प्राणियों के दग्ध हो जाने पर संरक्षय हो जाता है उस जल प्लावन में उस समय में देव ऋषि मनुष्य गंधर्व पिशाच आदि जीव सभी यहाँ से जन में निवास किया करते हैं तथा नरक गामी है उन सबका भी विनाश हो जाया करता है उस समय में वे भी पापों से रहित होकर सब निर्दग्ध हो जाया करते हैं और वे सभी जब तक यह संपूर्ण जगत जल में रहता है जल में निमग्न हो जाया करते हैं अर्थात जल के ही रूप में रहते हैं जिस समय में यह महानिशा नष्ट हो जाती है तब अव्यक्त योनी वाले ब्रह्मा से वे सभी भूतपूर्ण रूप से फिर समुपन्न हो जाया करते हैं ऋषिगण मनुगण देवगण और सब चारों प्रकार की प्रजा और उन्हीं सिद्धों की निधनोपत्ति कही जाया करती है जिस प्रकार से इस लोक में सूर्य देव के उदय और अस्तमन कहे गए हैं, उसी तरह से इन समस्त प्राणियों का जन्म और निरोध भी हुआ करता है जो कि सबको दिखाई दिया करता है आत्मा तो नित्य है उसका शरीर से वियोग ही निधन और संयोग जन्म कहा जाया करता है उस समस्त प्राणियों की जल निमग्नता से उत्पन्न हो जाना ही संसार कहा जाया करता है जैसे वर्षा होने पर यहाँ पर सब भूतों के साहित्य समुत्पन्न हुआ करते हैं स्थावर आदि सब प्रत्येक कल्प में तथा समस्त प्रजा जैसे ऋतु में सभी ऋतु के चिन्ह नाना रूप वाले हो जाया करते हैं और बदल जाते हैं वैसे ही सब समुत्पन्न होते हैं जिस तरह से ब्रह्मा के दिन और रात्रि में ही है वही सबके सब दिखलाई दिया करते हैं जब प्रत्याहरण होता है और विसर्ग होता है उस समय में सभी निश्चित रूप से गतिमान हुआ करते हैं समय के समुपस्थित हो जाने पर अपने ही आप ये सब प्रजाजन प्रजापति में प्रवेश और निष्क्रमण किया करते हैं समस्त भूत ब्रह्मा जी में तथा महेश्वर में महायोग किया करते हैं अर्थात सृजन काल में ब्रह्मा जी में तथा संहरण काल में महेश्वर में इन सबका महान योग होता है कल्पों के आदि काल में बार बार समस्त प्राणियों का वही सृजन करने वाला हुआ करता है महादेव का स्वरूप व्यक्त और अव्यक्त है और उसी का यह संपूर्ण जगत हुआ करता है जिसके ही द्वारा ये सर्वप्रथम सृष्टि हुए हैं, वे जल समग्र इसी महीतल में मार्ग के द्वारा चले गए है जैसे पूर्व में यह गमन कर गए हैं उसी मार्ग से फिर भी स्वर्ग में चले जाते हैं जो भी उनका कर्म शुभ अथवा अशुभ होता है उसी के अनुसार वे वहाँ वहाँ अन्य देहों में स्थित रहते हुए सूर्य के वंश में रहकर उधर्व में देवलोक में में, नर्कों में और अधोभाग संचरण किया करते हैं और जो भी देवगण और मनुगण हैं, प्रवेश और अन्य जो भी स्वर्ग में गए हुए सिद्ध है वे सब उसी से होने वाले तथा ख्याति के वश होने से धर्म से मुक्त होते हुए प्राणी फिर विसर्ग के द्वारा हुआ करते हैं इसके आगे आप भूत संप्ल अर्थात समस्त प्राणियों को जलमग्न हो जाना मैं उस काल के विषय में वर्णन करूँगा हे द्विजो जो जो भी मनवंतर होते हैं उन सबको मैंने बतला ही दिया है प्रजाओं के निसर्ग और देवों के साथ चतुर्दश होते हैं वे सहस्त्र युगाख्या है उसी में सभी अंतर होते हैं इस युगाख्या के जब पूर्ण दो सहस्त्र होते हैं तब विशेष कल्प कहा जाया करता है यही ब्रह्मा जी का दिन समझना चाहिए उसकी संख्या को भी समझ लो क्षण के लाभ से निमेश की मात्रा होती है मनुष्य की आंखों की पलकें जो चलती हैं, उसी काल को निमेश कहा जाता है ऐसे पंद्रह निमेशों की एक काष्ठा होती है नौ और पाँच क्षण ही बीस काष्ठा है वे तीन तथा साधिक सात प्रस्तोदक लव कहा गया है तीस लव की एक कला होती है और तीस कला का एक मुहूर्त होता है यही स्थिति हुआ करती है कलाओं का अहोरात्र साधिक शत और छ है वे ही संख्या से जैसी चंद्र और सूर्य की गति होती है जान लेनी चाहिए पंद्रह निमेश काष्ठा है और तीस काष्ठाओं की कला होती है तीस कला का मुहूर्त होता है दश भाग ही कला कहा गया है चालीस कलाओं के पांच मुहूर्त संज्ञा होती है ये मुहूर्त और लव प्रमाणों के ज्ञाताओं के द्वारा कल्पित किए हैं उसी भांति से इसके द्वारा जल के भी तेरह पल होते हैं मागध मान से भी जल प्रस्थ किया जाता है ये धारा प्लुत प्रस्त नाली कोचे चार हैं। चार अंगुल चार हेम माशों से कृत छिद्र हैं। सम दिन में और रात्रि में दिव्य जाली का मुहूर्त होते हैं नित्य ही इन सबो में रवि की गति विशेष से होती है और अधिक छह सौ कलाओं का प्रविधान किया जाता है वह मनुष्यों का दिन समझना चाहिए और जो नक्षत्र है वह दशाधिक होता है इस दिन से जो संख्या होती है वह मास ऋतु आयन और वर्ष की होती है उस समय में यह बद्ध ज्ञान संख्या के द्वारा उपलक्षित होता है कलाओं का जो परिमाण है वह कला इस नाम से कहा जाया करता है जो ब्रह्मा जी का दिन कहा गया है वह दिव्य कोटि कही गई है शतों के सहस्त्र दश ही से गुणित होते हैं नब्बे सहस्त्र और उसी भांति जो अन्य है समस्त ऋषियों ने जब यह सुना तो उनको बहुत ही अधिक आश्चर्य हुआ था उस समय में पुणे इस संख्या के संभजन के ज्ञान को पूछा था ऋषियों ने कहा यह सम्प्रकाल का ज्ञान मनुष्यों के द्वारा ही सम्मत होता है अब हम लोग मान के द्वारा संक्षेपार्थ पदाक्षर को श्रवण करने की इच्छा करते हैं उनके इस वचन को सुनकर लोगों के हित में रति रखने वाले वायु देव ने जो प्रभु दिव्य चक्षु वाले थे यह वचन बोले वे रात और दिन जो कि लौकिक होते हैं और यहाँ पर माने जाते हैं, तो वे अपने पूर्व में ही वर्णन कर दिए हैं उनकी संख्या और इसके पश्चात वर्षाग्र ब्रह्म क्षय में बताऊँगा